के मारा सतगुरु दियो बताये सतनाम रो के नाम नाम ले ले पायो अबे पहुंचा मार्ग है सतनाम को वो मार्ग मो ले चलो सजनी जा पिया जीरो परसों चरण कमल सतगुरु सारा तुम्हारे तो रहे स्वाग हमेश जो है ऐसा वर ढूंढ ले साहब जैसा तो हमेशा ही स्वाग अखंड रहे तो की कह रही कि परसों चरण कमल सतगुरु का रहे स्वाग हमेश आयो फाग बसंत सकीरी फूलिया आम प्लास कड़ी कड़ी कल्याण खिली सब संतन भयो विलस मारग, मारग मतलब शरीर में सब जगह प्रसन्नता प्रसन्नता रोम-रोम में पांच पटेलन खेलन निकसी और सखी पचीस सौ सात पच्चीस सखिया पांच तत्व और पच्चीस प्रकृतिया अभी साथ भजन में जुड़ गई खेलना रो मतलब है भजन करना अब कह ज्ञान गुलाल करनी करो खेले फाग बसंत पांच मिले अपने अपने हाथ मार्ग सतनाम रो मार सतगुरु दियो बताए ज्ञान गुलाल करणी करो अनभरो करो अबीर अमृत पिचकारी भरो प्रेम से छिटको सकल शरीर ज्ञान रूपी गुलाल करो ज्ञान है सतगुरु का वही गुलाल है और कुछ सतगुरु से शब्द लेके अनुभव करें उसी का अबीर है अमृत पिचकारी भरो प्रेम से श्वास वास में नाम भरो तो रूम रूम में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आती है जो कोई छिटके सकल शरीर सारा शरीर तन मन सब आनंदित हो जाता मैं हारी पी मार्ग पाया जब अहंकार मेरा पूरा नष्ट हो गया तो साहब का मार्ग मुझे प्राप्त कर गया ले सतगुरु की रीत और भजन सुमिरन कैसे किया कि सतगुरु की रीत धर्मदास सतलोक पहुंचया और साहिब की प्रतीत गुरु महाराज की प्रतीत करी तो धर्मदास साहेब कहे कि मैं अमर लोक पहुंच गया मेरा जन्म मरण बिट गया बोल स महाराज की जय